संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए सुनते हैं अर्चना सिंह जया की कविताएं, नूतन आशिया बारिश से बचने की कोशिश में कपोध छजे पर आती थी धूप में रखे सरसों व चावल चिड़िया चुगकर उड़ जाती थी अमिया पर बैठे आंगन में काली कोयल गाया करती थी बाहर बगीचे में मधुकर भी गुनगुन शोर मचाता था पर पर कहा गई वृक्षों की टहनिया काउ का स्वर अब कहा ईट की दीवारें हैं अब दिखती इमारतें ही इमारतें हैं यहाँ वहाँ भयभीत हैं वृंद सारे उड़ चले खोजने अपना नूतन आशिया पाठशाला से जब घर जाते बच्चे मेघ देख शोर मचाते बच्चे पाठशाला से जब घर जाते बच्चे छप छप पानी में कूद लगाते कीचड़ में खुद को डुबोते रिम बारिश की बूंदों में झूम झूम कर हसते गाते पाठशाला से जब घर जाते बच्चे मोर पंख से रंग बिरंगे सपने इनके बाहर निकलते कपड़ों की न चिंता करते दौड़ भाग कर धूम मचाते पाठशाला से जब घर जाते, जाते बच्चे पापा मम्मी की एक, एक न सुनते हरदम अपने दिल की करते तन मन अपना खुशियों से भरते पाठशाला से जब घर जाते बच्चे पाठशाला से जब घर जाते बच्चे अनमोल रतन हम हैं धरती के अनमोल रतन पहचाने कहा हर किसी का मन घर बगिया की किलकारी हमसे पापा मम्मी की फुलवारी हमसे ऐसी खेल न पाते गेंद उछाल पड़ती बड़े बड़ों की फटकार तुम बहुत हो शोर मचाते कहते हम उन्हें हैं भाते फिर क्यों हमें हैं वे भगाते हम बच्चों ने किया विचार हम बच्चों ने किया विचार, ने किया विचार। चलो अब अंबर तारू के संसार जहाँ न होगी कोई दीवार जहाँ न होगी कोई दीवार दामन, दामन खुशियों, खुशियों से, से होगा निहाल जन्मदिन जन्म अंबर पर बहती थी, थी, थी, थी, थी, थी, थी, थी, थी नदिया धरती पर थे चांद सितारे अंबर पर बहती थी नदिया धरती पर थे चांद सितारे हाथों में थी जादुई डुबिया वस्त्र भी थे सुनहरे सुनहरे बेबलेट बेबलेट ने थी धूम मचाई बेबलेट बैबलेट मैं भी चिल्लाई तभी मम्मी ने खींची रजाई जन्मदिन हो तुम्हें मुबारक भर बाहों में गले लगाई मैं अब भी थी सपनों के रंग नहाई सपनों को सच करने की जिद झानी क्या बेबलेट मुझे भी मिलेगी भाई अभी, अभी आप, सुन आप सुन रहे थे, थे, थे अर्चना, अर्चना सिंह जया, जया की, की कुछ, कुछ कविताएं। वाचक स्वर भारती परिमल